राधा पदाऊक विलसम मधुर के राधा यशो मुखरमत खी के राधा विहार विपिने रमताू राधा विहार विपिने रमता राधा विहार विपिने रमता भगवान ना, ने ऐसे सत्या उनके लिए सुखा जाना ऐसे के लिए यहाँ लोग बैठे हुए लोग ऐसे आते हैं ऐसे बिहार के लिए ऐसे बहुत आवश्यकता है प्रार्थना कर यातम नेत्रेह ज्यात मुंत ललिदे जाहरासंत सत्य कुल किलीस शिशिर मरुकम पल्लव श्री सुब्रधान जी अपने सचरी वो सेवृत निकुंज के एकांत देश की इस लीला का दर्शन कर रहे हैं दी आयु अपने सहचरियों के मधु में व्याजमान हो करके कुछ एकांशिक एक चिंतन कर रही है से अतिशयी अंतर्गत हृदय में श्री लाल जी की प्रति प्रियाजू का कितना आराध प्रेम है कितना आराध प्रेम है किसी भी क्षण प्रीतम दूर नहीं रहते प्रिया समीप रहते हैं पर समीप रहते हुए भी कभी कभी इतनी तन्मयता प्रीतम से हो जाती है कि बाह्य शुद्ध विस्मरण हो जाती है क्योंकि अंतर में प्रीति होती है लाल झूले देखा कि प्रिया जो एकदम चेष्टा ही हो रही है उनको है। अंतर दशा से बाहर आने के लिए एक लीला की सहचरियों के मध्य में प्रियाज विराजमान अचानक पीछे से आकर के प्रियाजु के खुले हुए नेत्रों को एकदम जा देखो जब अंतर दशा हो तो खेल नेत्र खुले होने पर भी बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देता ऐसा नहीं कि नेत्र बंद करके ही काम किया जाता है ऐसा नेत्र खुले हैं, सामने कोई दृश्य नहीं अपने ध्यय वस्तु विराजमान है ये अतिशय प्रियता होने पर ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है कि आपको लगेगा कि सामने कोई दृश्य दिखा जा रहा है पर वास्तविक कोई दृश्य नहीं केवल ध्यय वस्तु विराजमान है श्री प्रियाजू के ऐसे नेत्र खुले हुए थे और अंतर में वो लालजी के ध्यान में कर रहे थे लालजी की रूप मान दी लालजी की का चिंतन करके अंतरदशा में डूबी हुई थी श्री लालजू अचानक पीछे से जाकर के प्रियाजू के नेत्रों को थक लेते हैं पश्चाद प्रियमती रसाद नेत्रे विधाये महान दशा, दशा में डूबी हुई प्रियाजु के अचानक नेत्रों का स्पर्श होने से अंतरदशा से लोग बाहर आये जब कर कमलों का स्पर्श देखा तो अंतरदशा में लालजू में डूबी हुई थी इसलिए कहा ललितें में समझ गई तू मेरे नेत्रों को भी बंद कर रही है ललिते मैं समझ गई तू ही मेरे मित्रों को बंद कर रही है ज्ञातम मुं तमसी ललिते त्या राधा हसंतम ललिता तू ही मेरे मित्रों को ढकली ज्ञात मुझे जानकारी हो गई कि ये तेरे ही करकमल कमल है तो क्या को तो तो लालजू के स्पर्श का मुद्द नहीं हो रहा आगे लिखा है राधा बसंतम अंतरदशा में लालजी की ही प्रतिवर में थी पर वचन से निकल रहा है ललिता भाव में आ रहे हैं कि ललिता जी को संबोधन कर रही है पर को लाल जी को ही संबोधन कर रहे क्योंकि लालजी का स्पर्श अलग होता है सचरियों का स्पर्श अलग होता है ये ललित स्पर्श जो हो रहा है मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही हैं और हंस दिया प्रिया एक भाव आता है कि ललिते मुझे ज्ञात हो चुका है कि तूने ही मेरे नेत्रों को बंद किया है और एक भाव आता है कि ललित इस स्पर्श मुझे ज्ञात करवा रहा है कि आप ही हैं दूसरा कोई हमारे नेत्रों को इस तरह से बंद नहीं कर सकता ऐसा करके प्रिया हंस दे सत्यम ज्ञातम यद सिपुलसं एक सखी ने कहा आप सत्य जान गई हो हंसते हुए प्रियाजू से कहा स्वामी आप सत्य जान गई हो कि आपके नेत्रों को कौन ढके हुए हैं वो हंस इस भाव से रही है कि लालजू ने तो अंतर अंतर्दशा से बाहर आने के लिए ही ऐसी चेष्टा की थी और प्रियाजू के मुख से ललिते निकला ललिते का तात्पर्य लालित्य से भी है कि आप जो ये रस्म लालित्य करके मेरे नेत्रों को ढक रहे हैं मैं जान रही हूं कि आपकी है। सैचरी हंस करके गले कि हाफ दिया जो आप सत्य जान गई होगी वो ये ही है जिनको आप संबोधन कर रहे हो दूसरा कोई नहीं है देखो आप अपने रोमांच को पहचानो आपके श्रीअंगों में जो रोमांच हो रहा है लाल जुके श्री लालजू के स्पर्श से ही प्रियाजू के श्रीअंग में ऐसा रोमांच होता है दृष्टि चंपक लतेव चमत्कृता देखते ही चंपक ही देखते ही चपक लता की तरह प्रियाजू के श्रीअंग चमत्कृत उठते हैं विमुईम चब यू हला शाह श्याम सुंदर गुणई जन गीय मानई गीता परिपृत्त नाम शुभाना जिनकी वेव ध्वनि सुनकर करके बिहल हो जाती है जिनके रूप का ध्यान करके चमत्कृत हो जाती है जिनके नाम का श्रवण करके रोमांचित हो जाती है स्पर्श प्राप्त करके पुलतांगी हो जाती है एक एक रोम उल्कित हो जाता है तो सहचरी कह रही हे प्रियाजू आप देखो आपके श्रीअंगों में जो पुलकावली हो रही है ये स्पष्ट ज्ञात करा रहे कि आप जान हो कि आपके नेत्रों को किसने ढका है फिर एक पल्लव का पंखा करके श्री जी के श्रीअंगों में सुंदर शीतल वायु का प्रवाह कर रे इसे चलिए पंखा करके शीतल वायु श्री जी के श्रेणों का स्पर्श तो करा रही और ये देखो आपके रोए एक एक खड़े कर के बोध करा रहे हैं कि आपके प्रीतम ने ही स्पर्श किया है ब्रह्मधान जी इस लीला को देख रहे हैं कहने में दो तो दो शब्दों में हो गयी कितनी महामाधुरी में लीला है प्रियाजू के नेत्रों को जो लाल यू भोजते से प्रियाजू की बाहर मृत्यु आती है तो लाल के स्पर्श का सुखद स्वरूप उनके श्रीअंगों में प्रकट हो जाता है और हस्ती में प्रिया जी कहती है ये ललित स्पर्श करने वाले आप जी को आपके दूसरा कोई नहीं है सहचरिया हंस लेती हैं ऐसी दिव्य झांकी से प्रबोध आनंद जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रिया जी इशारे से सहचरी जो सामने सहचरी विराजमान है उसको एक कहे कि आप ऐसा बोध मत होने दो श्याम सुंदर को क्योंकि उनके स्पर्श से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है ऐसा उनको बोध मत होने दो उनके स्पर्श से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है ऐसा उनको बोध मत होने दो यतिरति स्मर महाविस्मा विरूप्रियो श्री राधा धन्यनागरमणि रात्रि दिवत निश्चर्यकिशोरवेशललितौ लोल सखी मंडल रेखात्नोज भावनाश्रुपुल निोत्सव सौ यस्मर अतर अर्थात जहा यहामस्माश्रिय यत्रा यत्रा महानूपश्रियो महान रूप की शोभा संपत्ति से युक्त जहां निरंतर रथ के लिए हो रही रूप शोभा की सीमा जहां विराजमान है जहा निरंतर रथ के लिए रथ प्रेम यहां निरंतर प्रेम क्रीड़ा हो रही है प्रेम केली हो रही है और कैसी प्रेम के लिए हो रहे महाविस्मापी महाविस्मापी महाविस्मय उत्पन्न करने वाली श्री राधा तद अनन्न्य नागरमण रात्रि दिव श्री राधा के अनन्न्य नागरमणि ये अन्य नागरमणि का स्वरूप वृंदावन निवृत निपुण्य में ही है बाहर बाहर को तो जैसे जैसे बाहर होते जाते हैं वैसे वैसे इनका स्वरूप जो है चंचल रसिक मधु मोहन मन प्रगट हो जाता है निवृत्त निपुण्य में ये अनन्न्य रसिक है ये श्री राधा रूप रस के राधा मुखार के अनन्न्य भ्रमर है निवृत्त निपुण्य से बाहर होते ही ये आनाम शो अभी ये पुष्प फिर वो पुष्प फिर वो पुष्प लेकिन निवृत्त निपुण्य के अंतर्गत श्री राधा मुखार ये मकर के ही ये लोग ही इनके नेत्र रहते हैं ये क्रिया बदनम अति के अनंत न जाते श्री राधा तदनन्न्य नागरवण रात्रिम दिनम क्रीड़ता जहां रात दिन का भेद सम्पन्न हो चुका है जहां न रात है न दिन है अनंत क्रीड़ापरायण श्री राधा के अनन्न्य रसिक नागरमणि अन्य है ये निवृत निकुंज की उपासना अनन्न्यता से ही संपूर्ण होती है यद्यपि एक ही प्रभु है एक ही भगवान है भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, पर यदि वृंदावन निवृत्त निकुंज का रसाश्वादन करना है तो उसे श्यामा के चरणानंद की अनन्यता की अति आवश्यकता है अनन्यता तो गीता गायक भगवान श्रीकृष्ण भी मांग रहे हैं तू मेरा अनन्न्य हो जा तभी तू मेरे रस को प्राप्त हो सकता है संपूर्ण रूप से मुझे जानने के लिए या पाने के लिए या रसा करने के लिए तुझे अनन्यता की ही शरण लेनी चाहिए जब तक अनन्य नहीं होगा तब तक वो तो गीता गाय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अनुभव नहीं कर सकता रसा नहीं कर सकता फिर निवृत्त निकुज में जिनका जो स्वरूप है ब्रजलीला में भी इनका स्वरूप है उससे अनंत गुना सौंदर्य निवृत्त निकुंज में है जो लालजू का ब्रज में सौंदर्य माधुरी किशोर अवस्था में प्रकाशित होती है उससे अनंत गुना सौंदर्य माधुरी निवृत्त में प्रकाशित हो रहा है, जैसे भगवान के अवतार में परशुराम जी के अवतार है राम जी के अवतार है लेकिन परशुराम जी के जो शील सौंदर्यता बल विश्रम धैर्य आदि जितने भी गुण है सब भगवान राम जी के सामने आते ही लुप्त हो गए यदि ये भी भगवान के होता है और वो भी भगवान है तो जहां जिस समय जिस शोभा संपत्ति को प्रकट करना होता है वही शोभा संपत्ति प्रकट करके भगवान अपना प्रकाश करते हैं तो जो निवृत्त नपुंज में महासौंदर्य राशि श्री लाल जी हैं वही उतनी ही सीमा सौंदर्यता से प्रकट हुए जितने में जनसाधारण का दर्शन कर सकें ब्रजेंद्र नंदन में ही इतनी सामर्थ है कि बड़े बड़े योगी मुनिन्द्रों के चित्र को तत्काल चुरा ले शुभदेव जी जैसे परम योगियों के ज्ञानियों के परम जितेन्द्रीय महापुरुषों के जो शब्द स्पर्श रूप ऋषिगंध से परे को प्राप्त हो चुके उनको चित्त को चुरा ले नारायण स्वामी जी सन्यासी थे जब श्रीधाम वृंदावन प्रभारे तो संन्यास में ही आए हुए थे प्राय हम देखते हैं कि अधिकतर रसिक सन्यासी हुए हैं क्योंकि सन्यासी की भूमिका शांत तैयार हो जाता है हृदय में शांत तैयार हो जाता है ऊपर जब खेती तैयार है सुंदर तो बीज बो के उस पर फसल उगाने में देर नहीं लगती रही श्री सुखदेव जी परम सन्यासी जो तो है गर्भ से ही सन्यास उससे युक्त है एक भी वस्त्र शरीर में नहीं कोई भी आशक्ति नहीं श्री कृष्ण ने उनके चित्त तो को लिया नारायण स्वामी ही सन्यासी थे वृंदावन में जानते हो ऐसी रहनी से रहते थे दो चार घंटा कहीं जाके किसी दुकान में सेवा कर देते थे जो अन्न प्राप्त होता था उससे पोषण कहीं काम हो रहा है तो वहीं जाके काम कर लेते थे तो रोटी ले लेते थे वो रिक्शा भी नहीं मांगते थे किसी से दान भी नहीं लेते थे मेहनत करें दो चार घंटे सेवा कर दी रोटी लेनी खाली ले, पैसे कोई और पैसे नहीं लेना कुछ नहीं दो चार घंटे सेवा कर दी अगर उस सेवा जो जिसकी सेवा की वो सिर्फ कहे कि आप हत्या चलिए तो दो रोटी ले लेते ले पा लेते थे इसी रहने से वृंदावन में रहे उनके ऊपर अद्भुत कृपा हुई अद्भुत कृपा हुई नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जी ने अपने सौंदर्य को प्रकाशित किया उनके नेत्रों के सामने सब कुछ विस्मरण हो गया सन्यास धर्म का पूरा अंतर्ण परिवर्तित होकर करके श्री कृष्ण प्रेम में देखो कुछ श्री राधा बाबा ज्यादातर हमने देखा है हमारे यहां जी सन्यासी कितने से संत महापुरुषों को देखा है कि जो सन्यास मार्ग से आए और प्रेम में डूब गए क्योंकि उनकी शांत भूमिका बनी हुई श्री लालजू का लाल जो ब्रजेंद्र नंदन का स्वरूप सौंदर्य है वो ऐसा है कि बड़े बड़े योगियों की विचित्र को चुरा ले बड़े बड़े मुनिजन इनका ध्यान करते रहते हैं और ये ध्यान में भी नहीं आते अगर एक बार कदाचित ध्यान में इनके चरणार्थ प्रकट तो हो जाते हैं तो उन्मक हो जाते हैं तो निवृत निपुन्न्य में जो रूप विराजमान है लालजू का उस रूप का कैसे कोई वर्णन कर सकता है कैसे वर्णन कर सकता है प्रियाजू के समीप जो रूप सौंदर्य इनका प्रकाशित हो रहा है उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है प्रियाजू किसी ने पूछा था कि राधा जू किसकी अवतारा तो उनका राधा जू की जू है दूसरी की होता राधाजु, राधाजु की होता ये किसी और दूसरे की अवतार है जू राधा की अवतार है ये दूसरे ने ये तो स्वयं अपने आप में परम प्रेम ही राधा के रूप में विराजमान है अगर ब्रज में श्री राधा किशोरी प्रकट हुई तो राधा ही प्रकट हुई है ये किसी का अवतार नहीं राधा जू राधा का ही अवतार है जो ब्रजेन्द्र नंदम का रूप है आश्चर्य है जिन्होंने रूप पर विजय प्राप्त कर ली है वो हार गए वो हार गए चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कृष्णा परम किमित्व महामू जाए मैं श्री कृष्ण से, से बढ़कर कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता श्री नारायण स्वामी ने एक पद में गान किया है तेरे या सावरे सो मैं प्रीति लगाई या सावरे सो मैं लगाई कुल कलंक नहीं डरूंगी अब तो करूँ अपने मन भाई कुल कलंक नहीं डरूँ अब तो करूँ अपने मन मनुभाई या सावरे तो मैं प्री लगाई कुल का कलंक अर्थात देश संबंधी जितने भी व्यवहार है जितने भी धर्म है जितनी भी मर्यादाएं हैं लोक मर्यादा वेद मर्यादा आश्रम मर्यादा धर्म मर्यादा शरीर की मर्यादा स्त्री शरीर पुरुष शरीर आदि की सब मर्यादाओं का उल्लंघन सब मर्यादाओं को एक कोने में रख करके कह अब तो अपने मन की भाई करूंगी जो मेरा मन कह रहा है कि हर समय नंदनंदन के रूप का चिंतन करो उनकी लीला का गायन करो उनके नाम का उत्सव से गायन करो अब यही करूंगी लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है बीच बाजार पुकार कहू मै बीच बाजार पुकार कहू मैं चाहे करो तुम कोटी बुराई लाज मजाद मिली औरन और मृदु मुस्कान मेरे बट आई कह रही है श्रीनारायण स्वामी देखो ये नंद नंदन ऐसे जिसको मुस्कुरा कर हेरते है तो पुरुषत्व का भाव छूट जाता है और दासी भाव प्रकट हो जाता है बोले बीच बाजार पुकार कहूँ मैं चाहे करो तुम कोटी बुराई लाज मजाद मिली और रंगकू मृद मुशाल मेरे बट आई बोले चाहे कोई मेरी लाख बुराई करो मैं बीच बाजार में पुकार करके कह रहे हूँ कि नंदन नंदन मेरे हैं लोग मर्यादा लज्जा औरों के बट में आई मेरे हिस्से में तो मेरे प्रीतम की मुस्कान आई मेरे प्रीतम की मुस्कान प्रीतम की मुस्कुराहट के सिरा मंद मंद मुस्कुराहट के, के मेरी कोई लोक लज्जा नहीं कोई धर्म नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई पथ नहीं मेरा एक ही पथ है जिस पथ में नंदनंदन मुस्कुराते हुए मिले हैं सब लोक लज्जा का पालन करते हैं लोग क्या कहेंगे अगर मैं जोर से नाम कीर्तन करूँगा तो लोग क्या कहेंगे यदि मैं चंदन तिलक लगाऊ कंठी धारण करूँ तो लोग क्या कहेंगे लोक मर्यादा का त्याग यहाँ तक की तो वेद मर्यादा का विचार केवल नंग नंदन के मुखार बुंद का अवलोकन बिन देखे मनमोहन को मुख ये दशा बिन देखे मनमोहन को मुख मो ही लगत त्रिभुवन दुख गायी मोही लगत त्रिभुवन दुखदाई नारायण तिन कुश को नारायण तिन कोशबी को जिन चाखी ये है रूप मिठाई नारायण तिन कोशबी को जिन चाखी ये है मिठाई या सांवरे सो मै सीली लगाई ये ये दशा आ जाती है जब अंत करण पूर्ण रूप से लालजू के चरणों में अनन्न्य हो जाता है तो उनकी कृपा का स्पर्श होता है उस कृपा के स्पर्श में इनकी रूप की झांकी प्रकट होती है जब रूप की झांकी हृदय में स्थित हो जाती है कभी कभी ऐसा भाग होने लगता है कि हाय वो झाकी हमारे हृदय ऐसी अंतर्ध्यान हो गई परेशानी नहीं होता ये प्रेम की वैचित्य दशा है जिसके हृदय में एक बार वो रूप मे प्रकट हो जाती है फिर कभी हटती नहीं कभी तो हटती पर प्रेम वैचित्य दशा ऐसी होती है कि समीप होने पर भी ऐसा भाग होता है की हमारे प्रीतम उनसे दूर हो गए है बोले बिन देखे मनमोहन को मुखो मोही लगत त्रिभुवन दुखदाई कोई ऐसा नहीं ऐसे आम सुंदर के सिवा जो मेरे हृदय को सुख प्रदान कर सके जब एक बार रूप की झांकी हृदय में प्रगट हो गई पूरा त्रिभुवन दुखदायी लगने लगता है अगर प्रिया प्रीतम के संबंध से रहित तो और कुछ दिखाई दे तो दुखी है ऐसा दिखाई देने लगता कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं उसके हृदय को शीतल कर सके कोई नहीं कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई स्थान कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके हृदय को शीतल कर सके जिसके हृदय में एक बार लालजू की रूपमात्रि प्रकट हो जाए और फिर उनको ऐसा भाव हो कि आये वो रूप मात्री अंतर्धान हो गई तो उसके हृदय में ऐसी विनय प्रकट होती है कि त्रिभुवन की हर सुख सामग्री जलाने वाली व्यक्ति है बिन देखे मन मोहन को मोहि लगत त्रिभुवन दुखदाई नारायण तिन कुशबी को जिन चाखी है रू हो मिठाई ये लालजू का स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन लालजू का स्वरूप है और निवृत्त निकुंज में जो अपने अंश स्वरूप से ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए वो अंशी स्वरूप से जो राधा वल्लभ लाल है जो विराजमान नृत्य निकुंज में है उस रूप सौंदर्य का जो महाप्रकाश स्वरूप है जो महामाधुर स्वरूप है जो महा महिमा में असीम स्वरूप है जो प्रिया के समीप विराजमान स्वरूप है उसकी तो पूछो नहीं मान किसी की सामर्थ्य नहीं कि स्वरूप का कोई वर्णन कर सके बिहारी श्री स्वामी हरिदास जी कहते करोड़ करोड़ कामों से भी अतिश्रेष्ठ लावण्य श्री बिहारी जू का है अब कितना वर्णन किया जाए एक काम का लावण्य ऐसा कि त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो उससे मोहित न हो जाए जहां तक कि समाधि में स्थित भगवान शंकर के भी हृदय में छोप पैदा कर दिया कामदेव ने एक काम में ऐसे करोड़ करोड़ कामों का अगर लावण्य एक साथ से मिलाया जाए तो भी श्री बिहारी जू महाराज के लावण्य बरावरण भी हो सकता ऐसा स्वरूप है प्रियाजू की शमीर और वो जो स्वरूप है वो ऋषिक अनन्न स्वरूप है ऐसा नहीं है कि वो स्वरूप जो श्री जी का विराजमान है वो कोई गोपी दर्शन कर सके या कोई भक्त दर्शन कर सके उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता अब यहां कोई कह सकता है आश्चर्य वाली बात करते अर्जुन को अपने साथ लेकर के गए और एक धुबा पुरुष का दर्शन कराया आपने भी प्रणाम किया उन भूमापुरुष को और अर्जुन ने भी प्रणाम किया आश्चर्यचकित थे अर्जुन कि यह सब क्या लीला है आप श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप भूमापुरुष का दर्शन करा रहे समीप रहते हुए सारथी स्वरूप से अपने विराट स्वरूप का दर्शन कांप रहा है अर्जुन जिनके साथ हँसता खेलता सोता खाता पीता है वो नहीं देख पाया कि भी विराट रूप है हमारे कृष्ण का जब उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की तो कांप रहा था अर्जुन और कह रहा था कि हमें वही रूप दिखाओ मैं इस रूप के देखने की सामर्थ्य नहीं रखता अर्थात प्रभु का अनंत महिमा आश्चर्य स्वरूप जब जिसको जैसा चाहते हैं जिसने सामर्थ्य देते हैं वैसा स्वरूप दर्शन कराते हैं लेकिन जो भास रूप निवृत्त निकुंज में विराजमान श्री रामों का एक ही प्रभु है सौ दो सौ प्रभु नहीं है पर उन प्रभु का सौंदर्य माधु उन स्वरूप का ऐश्वर्य महिमा ये सब अलग अलग अलग अलग रूपों से प्रकाशित है जो तो प्रिया के समीप निवृत्त निकुंज में अनाधिकाल से अनंत काल तक लीला विहार परायण सौंदर्य है स्वरूप है लाल का वो सिर्फ सहचरी भाव, भाव से देखा जा सकता है सिर्फ सहचरी भाव से गोपी भाव से बृजेन्द्र नंदन के रूप लावण्य का साधन हो सकता है अन्य भाव की उपासनाओं से द्वारिकाधीश के रूप लावण्य मथुराधीश के रूप लावण्य और भी भगवान के विविध रूप है उनका पर सैचरी भाव के बिना जो प्रिया के अनं रसिक मधुप है इनका दर्शन नहीं हो सकता गोपियों ने दर्शन किए ऐश्वर्य माधुरी मिश्रित लाल जी एक गोपी एक श्री कृष्ण एक गोपी एक श्री कृष्ण ये सब ऐश्वर्य और माधुरी मिश्रित है जहां ध्यान लीला भी हो रही वहां ऐश्वर्य है जहां बहुत रूप धारण कर सकते हैं, यहां ईश्वर निवृत्त निकुंज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लालजू ने कभी दूसरा रूप धारण किया या दो लालजू हुए कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महामाधुरी में प्रियाजी समीप विराजमान है जहां महामाधुरी में प्रियाजू विराजमान ईश्वरीय का प्रवेश है ही नहीं ईश्वरी का प्रवेश जहां ईश्वरी का प्रवेश ही कैसा माधुरी लालजू का है ऐसे महामाधुरी में लालजू के बर्वस को चुराए हुए प्रियाजी ने सिक अनन्न्य मधूत है नागरता की रास किशोरी नौ नागर कुल मौल शावरों बरवस किओ चितय मुख मोरी बरवस कि बरवस बड़ा चित्र का आकर्षण कर लिया इनके नेत्र कहीं जाते ही नहीं प्रिया के रूप माधुरी के सिवा अगर किसी को इनके नेत्रों के अवलोकन करना है लाजू के तो पहले प्रियाजु के चरणों का स्पर्श करो तो प्रियाजी आपकी तरफ देखेंगे जिधर प्रियाजु के नेत्र जाएंगे उधर ये देखेंगे तभी आप लालजी के हमारे जो ब्रज ब्रिज्य के लालजू हैं इनके तो दर्शन तपस्या भजन साधना कृपा से हो सकते हैं पर निवृत कुंड के लालजी के दर्शन सिर्फ प्रियाजु की दृष्टि से होंगे जब आप प्रियाजू के चरणों की दास्ता स्वीकार करेंगे तो प्रियाजू आपकी तरफ देखेंगे जब प्रियाजू के नेत्र आपकी तरफ आएंगे तो तत्काल लालजू के नेत्र प्रिया के नेत्र के समीप ही रहते हैं वही आ जाते फिर आप स्वरूप माधुरी का दर्शन कर सकते हैं जो श्री राधा लाल का रूप माधवी है जो, जो प्रियाजू के समीप विराजमान लाल का रूप मानव असीम सौंदर्य है असीम माधव्य है मुखो तो भावती खोर प्यारे के महन में यारो भय चाहे मेरे भय के तारे मेरे तन मन प्राण हूंते प्रीतम प्रिय कैसा सौंदर्य माधुर्य है श्रीलाल जी का प्रिया जो कह रहे मेरे तन मन प्राण हूंते प्रीतम प्रिय और प्रीतम अपने कोटिक प्राण वो शोभा करोड़ों प्राण भलिहार करते हैं जो निवृत्त लिपुंज में जुगल जोड़ी का जुगल सरकार का सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है अन्यत्र स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता बिना सहचरी भाव के श्री लालजू महाराज का जो महान सौंदर्य माधुरी रूप है वो अवलोकन में नहीं आ सकता ऐसे लालजू श्री प्रबोधान उपाध्य कह रहे हैं कि लालजू कैसे है बोले राधा तदरंगना रात दिन दिव क्रीड़ता रात दिन का भेद मिटा करके कब रात्रि हुई कब दिन गया ऐसा बोध भी नहीं हो रहा है ऐसे अनन्न्य रसिक लाल जो अन्य रसिक है जहाँ निवृत्त निपुण्य में और बाहर तो नश्वर ने चपल मधु कर जो आन आन श्रोपाने इनका नेह कैसा है बोले नस्वर में चपल मधुकर चपल मधुकर की तरह नस्वर में वाले कभी इस पुष्प में कभी उस पुष्प में, में कभी इस गोपी के शबीर कभी उस गोपी के शबीर लेकिन निवृत्त निपुण्य में ये रशिक अन्य मधुकर है ये अल प्रिया बदन अम्बरस अतिथि अनंत कहा कहो इन की बात अत्याशक दलाल लंपट बश की है प्यारी जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम हो तो न कबहूरी दुति को दुति लेखनी न कागज जब कभी तरफ़ी नहीं हो रही तो दूसरी तरफ ऐसे देखे जहां ये हुआ कि मैंने स्वरूप को देख लिया दूसरे रूप को देखे तब तो दूसरे को देखने की इच्छा प्रकट होती यहां तो प्यारी जू जब जब, जब देखो तेरों मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम हो तो न कमहूरी द्विती को द्वितीय लेखनी न कागज शोभा की शोभा है कांति की कांति है ऐसा रूप जो प्रतिक्षण नवनवायमान वर्धमान है ऐसे रूप में लाल लालजू आसक्त हो करके अनन्न्य रसिक है अगर किसी भी तरह से प्रियाजु का रूप उनके नेत्रों से उजल हो जाता है सेचरियों के मध्य में या किसी जिला में या किसी ऐसी लता की कोट में या स्नान आदि के समय पर्दा करने में तो लालजी की दशा बदल जाती है महान विरय अवस्था व्याप्त हो जाती है पास प्वास दशभानुरंगनी बिलपत विपिन अधीर चले किन मानिल कुंज कुटीर तो विन कुंवर कोटि बलिता तो मतन मदन की तीर चले किन मानिल कुंज गदगद सूर्ित सर्वत बिलोचन नीर क्वास क्वास वृषफानुनंद बिलपत बिंदी आखिमें गदगद हा वृषानुनंदिनी हा राधनी हा राधा राधिका पुकार मदन गदार हाँ। ऐसे रसिक अन्य है ऐसे अति आशक्त है कि अगर लता की ओट में भी रूप हो गया तो व्याकुल हो जाते हैं अतिशक्त ला लिपट बस कीूल श्री राधा तदनंद नागरमण रात्रि दिव क्रीडता न्याय किशोर वेश ललितौ लोल सखी मंडल रेकाज्वल भावनास्कर्ोत्सव सेव एकज्जवल भावना युक्त अश्व कुलकित गात्रुक्त चंचल सखी गण द्वारा नित्य उत्सव के अनुष्ठान में नित्य नित्यार्य में नित्य किशोर वेशधारी श्री ललित युगल सरकार की निरंतर सेवा करती रहती रहतीचरिया अति आसक्त लालजू अति रस स्वरूपा प्रियाजू जहाँ नित्य रात दिन का विस्मरण किए हुए प्रेम क्रीड़ा पारायण है ऐसे प्रेम क्रीड़ापरायण युगल जोड़ी को चरीगढ़ चंचल होकर आप तीन प्रगति से कभी ये सेवा कभी वो सेवा बड़ी सावधान होकर के निरंतर सेवा परायण होकर कैसे सेवा परायण बोले आनंद अस्त्र बढ़ाती थी प्रियालाल की सेवा में मगन इतना आनंद बढ़ रहा है इतना आनंद का अनुभव हो रहा है प्रियालाल को सुखी दे करके उनके नेत्रों से आनंद अस्त्र अपने आप बह रहे हैं राधा कृष्ण सुगौर नील वेलक्षटाभ निधे पूेमसात्मक दिद चेत वैच प्रथाजल स्त्री वृंदवन मुज्जलोज्ज्वलमलाशक्त महा नंगो नंगोत्तंग विहार रंग मखिल व्यासंग बंगम भे श्री राधा कृष्ण का सुगोर नील मानो असीम कांति का समुद्र है श्री प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों की जो कांति प्रकट हो रही है वो समुद्रवत है जैसे समुद्र आ, आ होता है ऐसे किसी भी कवि में किसी भी रसिक में ऐसी सामर्थ नहीं इसी युगल सरकार की जो श्री श्रीअंगों की काम की समुद्र है उसको वो वर्णन कर सके क्योंकि जो जा गया वो डूब गया पता है कोई आने नहीं पाया ऐसी रूप है ऐसी रूप का लावण्य है कि जो गया वो इस रूप लावण्य में डूब गया लावण्यामृत इस लावण्य अमृत में डूब गया और जो डूब गया वो बोल नहीं सकता आचार्य जन ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि डूब करके भी बोलते हैं हम सबको उस स का रसास्वादन करने के लिए वो बोलते हैं पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र जैसे अखा होता है अगाध होता है ऐसे प्रियालाल का जो रूप लावण्य है जो श्री अंगों की शोभा है वो अखा समुद्र है, है उसके प्रेम रसात्मक प्रवाह द्वारा चिद अजित अचित निखिल वस्तुओं की द्वैत प्रथा भेदमूलक व्यवहार सब लुप्त हो जाते हैं शिव प्रिया प्रीतम के स्त्री अंगों की कांति रूप समुद्र में जब हमारा मन स्पर्श करता है तो भेद भेदभावत्मक जितनी क्रियाएं हैं जन चेतात्मक जितना भेद है जितने भी द्वंद है इन सब से ऊपर उठ जाता है वो मुक्त हो जाता है द्वंद से मुक्त हो करके, वो भेद व्यवहार से नहित होकर के प्रेम में उन्मक्त हो जाता है अगर जरा सी भी रूप माधुरी स्पर्श कर गई तो कुटुंब देह के जाए छूट समय गिरना पूर्ण रूप से वो देह और देह के व्यवहारों से संबंधियों से द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है इसीलिए सर्वोपम भजन प्रेम का भजन है अनुराग का भजन है जब रस का प्रादुर्भाव होता है तो विषय अपने आप छूट जाते हैं अपने आप छूट जाते हैं और रस का प्राकृत्य होता है नाम जब से लीला श्रवण से लीला गायन से या एक स्वतंत्र शानल है रसिकों के संग से जिसका नाम जब न ना होता हो लीला में रुचि ना हो सेवा में रुचि ना हो वो रसिकों का संग कर ले अपने आप सब रुचि हो जाएगी अपने आप प्रेम में डूब जाएगा बिना रसिकों के संग के ये रस रंग किसी के भी हृदय में आने वाला नहीं बस जब कभी अवसर मिले मांगने का तो एक ही बात मांगे कि हे करुणा निधान अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए हमारे यहाँ श्री बोरी सखी के नाम से राधा वल्लवी संप्रदाय में प्रसिद्ध तो महासंत हुए हैं जिनका नाम था भोला नाथ जी वो वर्णन करते हैं कि हरिवंश जोरी उमागी ऐसी कृपा मुजाय है जो स्वभाव सहे कब हूँ अंतर्जनी परो हे हरिवंश जोड़ी लाल मरकत मन छवि लो तुम जो कंचन गात बनी स्गृहित हरिवंश जूरी उभय गुन गण ये हरिवंश जूरी उभय गुनगण मात लाल मरगत मणि छवि लोग तुम जुकन चन गात बनी स्त्री स्त्रीत हरिवंश जोरी उभय गुन गनम ये जोरी उभय गुन गणमात और लगी हुई है रूप की लावणी की गुणों की ये जोड़ी संतूल होते हुए भी एक से एक बढ़कर के गुण प्रकाशित कर रही है बोले हे हरिवंश जोरी आप अगर हमारी दासता पर निज करके उमंग रही हो प्रसन्न हो रही हो मुझे एक कृपा करके वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी स्वभाव में अंतर न पड़े किस स्वभाव में जे नाम मुख शो ले ही तुम्हारो उमगितिन पायन परो तीन सो सदा आधीन बनो दीन वाणी पू जे नाम मुख सो ले तुम्हारो उमजी तीन पायन परो दिन सो सदा आदीन बनो दीन वाणी पूरा प्रतम हम पे ऐसी कृपा करो कि मेरा ऐसा स्वभाव बन जाए कि जो आपका नाम उच्चारण करे जो एक बार बोल दे राधेश्याम या राधा या लाल जू प्रिया जू कृष्ण जू गोविंद जू कुछ भी जो आपका नाम उच्चारण कर दे ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए बोले जे नाम मुख सो ले ही तुम्हारो तो उमित दिन पायन परो आनंदित होकर उनके चरणों में मैं लौट जाऊं जिनके मुख से आपका नाम निकले हे करुणामी युगल सरकार आप हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो आप मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि जो आपका नाम उच्चारण करे मैं उमंग करके उमंग से युक्त होकर के उनके चरणों में लौट जाऊं तीन सौ सदा आधीन बनो दीन चरों जो आपका नाम निरंतर जप रहे हैं उनके मैं अधीन हो जाऊं उनकी सर्व तो आज्ञा का पालन करने वाला बन जाऊं और कभी ऊंचे स्वर से उनसे बात न करूं सदैव दीन होकर के बात करूं ऐसा मुझे वरदान दीजिए जो आपका नाम लेते उनके चरणों में मैं लुट जाऊं जो आपका नाम लेते हैं उनके सदैव अधीन बना रहा उनकी आज्ञा का पालन करूँ जो आपका निरंतर नाम जस्त करते हैं उनके सामने कभी ऊंचे स्वर से बात न करो सदैव दीन वाणी से बोलो छविरावरी देखे नैन जल भर लावही तीन दरस इकटक परत कबू नैन मम के प्रियावृतम हे युगल सरकार जो आपकी रूपमाधुरी का झांकी करके दर्शन करके जिनके नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं जो आपकी रूपमाधुरी का अवलोकन करके अपने नेत्रों से आदम दस्त्र बहाने लगते हैं मेरे नेत्र सदैव उनके दर्शन के लिए चकोर की आंकी रहे जैसे चंद्रमा का दर्शन चकोर करता है ऐसे मैं आपकी उन प्रेमी महात्माओं के दर्शन करने के लिए निरंतर लारायित रहूँ उनका दर्शन ऐसे करूँ जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है छविरावरी देखती उम की नैन जल भर ला वही दरस इकटक करत कबहू मम न अघा वही प्रीति सो नस के मृद गीत उत गा वही के प्राण हूँ के प्राण लागे सदा ही मम भावही ये प्रया भी तुम जो प्यार से भर के आपकी लीलाओं का गायन करते रहते हैं आपकी लीला रसमयी है उस रस्मई लीलाओं से भरे हुए पदों का जो गायन करते हैं वो मुझे प्राणों से भी प्राण प्यारे लगे वो मेरे सदा हृदय में इतने प्रिय लगे जैसे सबको प्राण प्यारे हैं ऐसे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय लगे मेरा हृदय सदैव उनके समीप बना जय जे प्रीति सो रसि के मृदु गीत उमगत गा वहीं के प्राण लागे गए सदा ही ममो भावही ये प्यारी जू ए उदार श्रोमणी लाल जू आप में ऐसी कृपा दृष्टि से हेरिए कि अपराध मन क्रम बचन तीन के कब हूँ जिन करवाइयो जैसे लहै सुख सोई करो ये बुद्धि जी जाओ ये प्रिया प्रीतम हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि जिस तरह से आपके रसिकों को सुख मिले वैसी ही हमारी चेष्टा हो कभी मन से वचन से कर्म से उनके विरुद्ध आचरण न बन जाए कभी उनको दुख पहुँचाने वाली क्रिया न बन जाए कभी कोई अपराध जनित क्रिया न बन जाए ऐसी हमें सामर्थ प्रदान करो ये श्यामा श्याम आप कमुना करके मुझमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके जो प्रेमी जन है जो आपके रसिक महानुभाव हैं उनके सुख में ही निमग्न रहने वाली हमें बुद्धि प्राप्त हो हमारे शरीर से हमारे मन से हमारे वचन से ऐसी क्रियाएं हो जिससे आपके प्रेमी महात्माओं को पहुंचे अभिमान तीन सो न करो कबहू बराबर ना बनो मत सर न कबहू हो ये दिन उत्कर्ष ही लकी सुख सुनो ये प्रिया प्रीतम कहीं तपस्या भजन हनुमान अज्ञान आदि से भर करके मैं आपके ऐसे महान प्रेम रस में डूबे हुए रसकों से अभिमान न कर बैठू कि मैं इनसे किन किस बात में कम करूं कभी मैं उनकी बराबरी न कर बैठूं कभी उनका उत्कर्ष देख करके मेरे हृदय में मात्सर्य न पैदा हो जाए ये करुणामयी युगल सरकार आप हमें ऐसी सावर्थ प्रदान करो अभिमान तीन सो न करो कभी आपके प्रेमी रसिक मान भाव से अभिमान न कर बैठू कि मैं इनसे किस बात में कम हूँ ये भजन करते हैं। मैं भी भजन करता हूँ ये त्यागी हैं मैं भी त्याग करता हूँ किस बात में कमी हूँ कभी उनसे बराबरी न कर बैठू जो आपका नाम लेते हैं जो आपकी रूप माधुरी में लीला माधुरी में डूबे हुए हैं कभी मैं उनसे अभिमान न कर बैठू अब अभिमान तीन ना करो कब हूँ बराबर ना बनो मत्सर कहू तो उत्कर्ष ही लखी सुख समो उनको आपके प्रेम में डूबे डूबे देकर भजन में डूबे देकर उनको सुखी दे कर के मेरा हृदय सुखी हो ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान करो चोत्रास कोटिल दे ही मो कौ शस्त्र ले लय मारही दो भाव बढ़ो ही रहे लेस लेख मान नहीं एक प्रिय प्रियाकृतम की युगल जोड़ी हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि जो आपका भजन करने वाले महात्मा जन है जो त्रास पो ही को पो तीन देखो शस्त्र ले ले रही तो भाव बढ़ दो तो ही रहे माने नहीं एक करुणा भाई युगल सरकार आप मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि आपके जो प्रेमी जन हैं वो करोड़ों तरह से मुझे दुख प्रदान करें तो भी मेरी कोई ऐसी चेष्टा न हो जाए कि उनको दुख पहुंचे यदि वो सस्त्र लेकर मेरे अंग अंग को काटे तो भी मेरे द्वारा ऐसी ही चेष्टा हो कि उनको सुख पहुंचे और उनके द्वारा की हुई चेष्टा को हम परम सुख माने ऐसी मेरे अंदर सामर्थ्य प्रदान करो कहीं आपके जनों में मेरी दोष बुद्धि न हो जाए यदि वो सस्त्र लेकर काटे तो भी मैं सुखी मानूं और मेरे द्वारा ऐसी ही चेष्टा हो जिससे उनको सुख पहुँचे जो दास को दिल देही ले ले मारही तो भाव बढ़ दो ही रहे ये देश दुख माने नहीं मेरा भाव बढ़ता रहे वो हमारे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार करे मुझे अपमानित करे मारे काटे नाना प्रकार के दुख दे तो भी हे प्रिया भी तम ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके जो प्रेमी महात्माजन रसिकजन जन्द जो आपका नाम लेते हैं आपकी लीलाओं का गायन करते हैं जो आपकी रूप माधुरी में डूबे रहते हैं उनकी कभी दोष बुद्धि न हो कोई ऐसी चेष्टा न हो जो उनको दुख पहुँचे मेरा सदैव उनके प्रतिभाव बढ़ता ही रहे नर नारी साधु असाधु राजा रंक जी में ना धरो जनरावरे जी जानी मै तो दोरी पायन ही परो ये राजा है या भिखारी है या स्त्री है या पुरुष है ये ब्राह्मण है कि शूद्र है ये साधु है कि असाधु है ऐसा कोई भी मेरे हृदय में भेद न रह जाए दर्शन में ऐसा भाव न आए केवल इतना भाव आए किसने राधा नाम लिया इसने श्याम नाम लिया बस ऐसा सुनते ही मैं उसके चरणों में लौट जाऊंगा नर नारी साधु असाधु राजा रंक जी में ना धरो जलरावरे दिए जानी मैं तो पायल पाये परो ने आपका नाम लिया है ये आपका जन है बस मैं इतना ही देखकर उसके चरणों में पड़ूं कभी तो ऐसा भावना आवे कि तो साधु है या असाधु है ये राजा है या भिखारी है ये ब्राह्मण है या शूद्र है ये स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में है इन सब का भेद मिट कर केवल एक ही दृष्टि रहे कि आपका है कि आपका नाम लेने वाला है आपकी लीला गायन करने वाला है आपके रूप का रसिक है बस इतना ही संबंध मेरा रहे मैं ये न देख पाऊँ कि स्त्री है कि पुरुष है राजा है कि भिखारी है ब्रह्म है कि सूत्र है साधु है या असाधु है अति पात की अति स्वार थी लंपट न जी जानो तिन्हें यदि वो कोई ऐसा पापाचरण भी करे तो हे प्रिया प्रीतम मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं कभी उनको पातकी न समझ पाऊँ मेरे साथ पापाचरण का व्यवहार करे तो भी मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो ये करुणा में कि मैं उनको कभी पातकी न देख पाऊ कभी उनको लम्पट न देख पाऊ कभी उनमें स्वार्थ न देख पाऊ मैं यही जानूं, जन जानी तुम्हारे नाथ तुम ते अधिक मानो तिन्हें अतिपात की अति स्वार थी लम्पट नजीर जानो तिन्हें जनजानी तुम्हारे नाथ तुम अधिक मानो तिन्हे है नाथ ये आपके है सिर्फ इतना संबंध जान करके आपसे भी अधिक उनका सम्मान करूँ आपसे अधिक उनकी सेवा करूँ आपसे अधिक उनको प्यार दू मोशो सदा सुख ही लह मोपे कृपा नित ही करे यह भी नी करो मेरी नवे श्रुधि भी शरण इस युगल सरकार ये श्यामा श्यामजू हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा सदैव ऐसी मन वचन कर्म से चेष्टा हो कि आपके प्रियजनों को सुख पहुंचे मोह सदा सुखी ही लहे मोह कृपा नित ही करे नित ऐसी चेष्टा हो क्यों कृपाल होकर के मेरे सर पे हाथ रख दे मैं कभी उन पर ऐसी कोई दृष्टि न डालूं जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए या उनके हृदय में मेरे कोई चेष्टा से उनको दुख पहुंचे ये साची करो मेरी नवे सुधी बीस है ये मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिया प्रीतम कि आपके जो प्रेमी महात्मा जन है रसिक जन है वो कभी मेरी याद न भुलावे अर्थात उनकी याद में मैं बना रहा ऐसी मेरी चेष्टा हो तीन को न छोड़ो संग चाहे निंदा करे चाहे सारा विश्व हमारे विरोध में हो जाए कि तुम ऐसे का संग करते हो चाहे पूरा विश्व हमारी निंदा करे चाहे सारा विश्व उनकी निंदा करे पर मैं उनका कभी संग न छोड़ो ऐसी मेरे विशावर्थ प्रदान करो इनको न छोड़ो संग चाहे सब करे दिन सो न हो न अवगुण लखी परे परुरा मैं कभी मैं आपके जनों में कुभाव न कर बैठूं कभी मैं भूल से भी उनमें कभी कोई दोष न देख लूं आप मेरे में से सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सदा उनका संग करता हो, चाहे सारा विश्व निंदा क्यों न करे पर मेरा उनका संग कभी छूटे ना। लोग जियो तिम संग रही तीन की कृपा अनुभव करो जब तक जीव आपके ऐसे रसिक महानुभाव जो आपकी नाम रूप लीला में डूबे हुए हैं निरंतर उनका संग करो जब तक जीव आपके प्रेमी महात्माओं के संग में जीऊ और उनकी कृपा का अनुभव करूँ हित भोरी तिनके के मरो तिन मरो वे तिन पद कर परो प्रिया प्रीतम आप हम पे ऐसी करुणा करे जो लो जियो तीन संग रही तिनकी कृपा अनुभव करो तिनके ढिंग मरो दिन पद दर बरो एक करुणाम युगल जोड़ी आप ऐसी कृपा करो कि आपके प्रेमी महात्माओं के संग उनके देखते देखते मेरे प्राण निकले और मेरा शरीर इस रज में रज होकर उनके चरणों के नीचे सद उनकी चरण रज बनकर करके उनके चरणों का स्पर्श करता रहे ऐसी हम पर कृपा करो यह है यह है रसिकों का संघ ऐसे रसिकों का संघ यदि ऐसा संघ हुआ नितिक धर्मिन संघ तो रंग बढ़ते नित्य नित्य सरस नित्य नित्य प्रेम अपंग यही कृपा हरिवंश की अगर ऐसा संघ मिल गया और आपकी ऐसी सामर्थ्य हो गई कि आप रसिकों के संग का निर्वाह कर ले गए तो निश्चित समझो आपके हृदय में नित नूतन प्रेम रंग बढ़ता ही जाएगा और वो प्रेम रंग क्या रंग दिखलाएगा बोले निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रो आनंद मैल सुधार ये जो कृपा वंश की इन्हीं नेत्रों से जो श्री वृंदावन की नृत्य निकुंजों में नित्य विहार हो रहा है इन्हीं नेत्रों से देखने को मिल जाएगा इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा यदि नित्य रसिकों का संग मिला और रसिकों में कोई दोष बुद्धि न रखते हुए वे हमें सतावे मारे कुछ भी करें उनमें हमारी दोष बुद्धि न हो ऐसी सामर्थ्य क्रिया के से प्राप्त हो जाए और रसिकों के संग का निर्पराध व्यवहार निभ जाए निर्पराध उनके व्यवहार में भी कोई अपराध दृष्टि हमारी न रह जाए तो निश्चित समझो निर्ख अगला है दो इसी के बाद अगला है दो लिखा हुआ सिद्धांत है नितिक धर्मिन संघ रंग बर्त नित्य नित्य सरस नित्य नित्य प्रेम अभंग कृपा हरिवंश की इसके बाद ही लिखा है निर्खत नित्य विहार कुल की तन रोवी आनंद नये सुधार ये कृपा हरिवंश की क्या कुल श्री राधा आनंद कमल हरिअली नित्य सेवंत नौ नौ रत हरिवंश हित वृंदाविपिन बसंत वृंदा विपिन बसंत परस पर भाव दंड धरी चलत चरण गति मत करीन गज आज गर्व भरी कुंज भवन नित केल करत नव नवल अगाधा नाना काम प्रसंग करत मिली हरि श्री राधा ये अवलोकन होता है इसी शरीर में इन्हीं नेत्रों से इसी जन्म में इसी वृंदावन धाम में श्री राधा आनंद कमल हरि अल नित सेवंत श्री हरि के नेत्र रूपी भौरे किशोरी जी के श्री मुखार में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं श्री राधा आनंद कमल हरि अली नित सेवंत नव नव रत हरिवंश हित वृंदा विपिन बसंत वृंदा विपिन बसंत परस्पर बाहु दंड चलत चरण गति मत करिन गजराज गर्व भरी कुंज भवन नित्य केल करत नव नवल आराधा नाना काम प्रसंग करत मिले हरि श्री राधा हरी और राधा किशोरी के इस नित्य विहार का अवलोकन करने का एक ही मुख्य और प्रधान और समर्थ साधन है प्रेमी महात्माओं का संघ रसिकों का संघ रेमन रसिकन संगमिन रंचन उपजय प्रेम यास कोई और साधना ही सिर्फ एक दिन के रसिक भक्तन की चरण कृपा दुदासी वर्णन करते हैं कि इस रस की प्राप्ति के लिए और कोई साधना नहीं है भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती और साधु संगति करी अंभराती रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो निर्दोष भावना से उनका संग किया जाए तो बहुत शीघ्र ही भगवत प्रेम का प्रदुर्भाव हो जाता है बस भगवत कृपा से महात्माओं का संग तो मिलता है पर रंग इसीलिए नहीं चढ़ पाता निति धर्मी संग तो परिणाम होना चाहिए रंग बढ़त नित नित सरस हृदय सरस हो रहा है और प्रेम रंग नित बढ़ रहा है यदि ऐसा नहीं तो भगवत कृपा से श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम के रसको का संग तो मिल रहा है लेकिन रंग नहीं चढ़ रहा तो निश्चित समझो कहीं न कहीं हमारी मन वचन कर्म में त्रुटि है कहीं न कहीं सिद्धांत में त्रुटि है उनके संग में कहीं न कहीं हम दोष दर्शन कर रहे तभी हमारे हृदय में प्रेम नहीं चढ़ रहा नहीं तो जो आदि सी बोली का पद है अगर वो जीवन में उतार लिया जाए तो आप नित देखेंगे नितिक धर्मिन संग तो रंग बहत नित नित सरस फिर नितिनित नित प्रेम अभंग अभंग प्रेम जो कभी छीर्ण नहीं होता कभी घटता नहीं कभी नष्ट नहीं होता नित बढ़ता ही रहता है ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा और जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ तो फिर देखने को मिलता है श्री वृंदा विभिन्न बसंत परस्पर बाहू दंड धरी चलत चरण करीन गजराज गर्भ भरी जैसे कोई गयदन और गैंदिनी गेंद गैंदिनी जा रहे हो मलकते हुए है, इठलाते हुए ऐसे श्री युगल सरकार गलभिया देवी वृंदावन की कुंज निकुंज की विधियों में बिहरण कर रहे ऐसा इसी नेत्रों से दर्शन हो जाएगा श्री वृंदावन धाम ऋषियों का संगनी की उपासना और मनुष्य शरीर इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सब कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है बस उनकी एक कृपाएं बनाओ जो आज भोली सखी के पद में सुना कि हमारे हृदय में निर्दोष दृष्टि हो जाए यदि दृष्टि निर्दोष हो गई तो निश्चित प्रेम हृदय में आ जाए निश्चित बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं अगर रसिकों से दोष रहा तो आप सर के बल खड़े होकर के साधना करे तो भी प्रेम रेमन रसिकन संगमिन लंचन उपजे प्रेम श्री रसिकन की कृपा मनाऊ रसिकों की कृपा बनाने से ही रस प्राप्त होता है या रस को साधन नहीं जिनके जाने जाने युगल चंद्र शुकुमार इनकी पद रज ले ले सिर धार ऐसा वर्णन किया है कि जिनके जानने से प्रिया प्रीतम को जान रहे हो प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला का परिचय मिल रहा है उनको प्रिया प्रीतम से भी अधिक समझकर उनके चरण रज निरंतर मस्तक पर विराजमान रखो तो तुम्हारा हृदय प्रेम रस में डूब जाएगा देखो वृंदावन धाम में साधना करने पर प्रेम प्राप्त हो ऐसी बात नहीं एहतुकी एहतुकी प्रेम प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है केवल बस एक जगह हमसे त्रति न हो किसी प्रेमी महात्मा का अपराधना बन जाए कितनी बड़ी बात कह दी कि जो त्रास कोटिन दे ले मार रही तो भाव बढ़तो ही रहे जी दुख मान नहीं अति पात की अति स्वार थी लम्पट नदी जानो तीन है जन जानी तुम्हारे नाथ तुम ते अधिक मानो तुम्हें यदि कभी ऐसा हो कि वो अति पाती है स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं तो भी हे करूणा निधान आपका जन जान करके आपका जन मान करके आपसे अधिक उनका सम्मान करूँ आपसे अधिक उनको सुख पहुंचाऊं ऐसे मेरे में सामर्थ्य प्रदान कीजिए कभी उनसे अनुमान न कर बैठू कभी उन पर कोई अपराध दृष्टि न कर बैठू यदि ऐसा रहा तो निश्चित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो निश्चित भगवत प्रेम वृंदावन में बट रहा है केवल एक ही त्रुटि हमें प्रेम से वंचित किए हुए वो है संत महात्माओं के प्रति दोष दृष्टि और ये बहुत जल्दी हो जाती है कि देखो भेज धर के ये कैसे भंडारे में भागते घूमते देखो कैसे दस दस रुपया में ललचा रहे ऐसी दृष्टि मत रखो ये पता नहीं किस भावना से भरे है और कैसी भावना से क्या लीला कर रहे हैं तुम्हें क्या पता तुम तो उनको प्रणाम करो और उनके पाए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारो फिर प्रिया प्रीतम की प्रेम रिश्व में डूब जाओगे किंचन वृंदावन में जो बास कर रहे हैं जो संत महात्मा है वे सब प्रियाजू के प्रेमी जल है प्रियाजू से प्यार करते हैं कि नहीं ये मत देखो इनको प्रियाजू प्यार करते ये देखो इनको प्यार किया है प्रियाजू ने तो बुलाया है आप सोचो ये प्रियाजू को प्यार करें वो श्रेष्ठ या प्रियाजू इनको प्यार कर रहे हैं ये श्रेष्ठ इस पर चिंतन करो पहला भगत होता है जो भगवान से प्यार करता है और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ होता है जिसे भगवान प्यार करते हैं आया है शास्त्रों में वर्णों में सहाया है ये जितने वृंदावन में रह रहे प्रभु से प्रेम करने वालों में नहीं है प्रभु इनको प्यार करते हैं प्रियाजू जिनको है कृपा की नहीं की हो वृंदावन में तभी तो रान पाई ये सोए प्रियाजू इन्हें प्यार किया है तभी अपने धाम में रखा है ये प्रियाजू के प्यारे हैं ऐसा देखो अगर ये देखोगे आप कि भगवान को तो प्यार करते हैं कि नहीं है तो रुपये से प्यार करते हैं तो स्त्री से प्यार करते हैं तो भोजन से प्यार करते हैं तो वस्त्र से प्यार करते हैं तो वो करते हैं रहित तुम रहित हो जाओगे तुम वृंदावन का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाओगे ये देखो ये कैसे ये नहीं ये कैसे प्रिया जो इन पर कृपा किए कितने प्यारे हैं प्यारी जू अपने धाम में रखा है श्री राधा का कृपा बिनु सबके मनन अगम में ए, जिनको वृंदावित रहे कृपा की नहीं की हुए वृंदावन में तम को तो नान पाइ सोए प्यारी जू के साफ प्यारे जल है आपको तो सिर्फ ये देखो ये कैसे है ये देखना नहीं ये ऐसे है जिनको प्रियाजु ने प्यार किया है अपने वृंदा धाम में रखा हमें प्रियाजु की तरफ देख रहा है अगर इनकी तरफ देखे तो फिर अपराध बन जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि हे स्वामी जू जनजानी तुम्हारे नाथ तुम अधिक मानो तिन्हें आपके जन है कि आपके प्यारे जन है ऐसा मान करके मैं आपसे भी अधिक इनका सम्मान करूं इनको प्यार करूं यदि हमारे हृदय में ऐसी भावना दृढ़ हो गई रसिकों के प्रति तो निश्चित समझो इसी शरीर में आपके हृदय के अंदर सीधा वृंदावन का पहले प्रादुर्भाव हो जाएगा और उसी वृंदावन धाम की कुंजों में भी करते हुए प्रिया प्रीतम को देखोगे पहले हृदय में निकुंज प्रकट होता है फिर बाहर निकुंज का दर्शन होता है पहले हृदय में निकुंज प्रकट होता है फिर बाहर निकुजी का दर्शन होता है इसलिए श्री क्रोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं कि नित्या आश्चर्य किशोर वेश ललितो लोलई सखी मंडले रे कात्म्योजल भावनास्त्र कुल नित्यो सभी सेवितो जो सहचरी भाव से भावित होकर के सेवा आनंद से आनंदित होते हुए आनंद अस्त्र बहाते हुए श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे जो वृंदावन धाम में श्री युगल सरकार की श्री राधा श्याम सुंदर के चरणारण्य की नित्य सेवा में मगन रहते हैं और सेवा आनंद में लीला आनंद में नावा आनंद में पुल्की छोकर करके आंसू बहाते हैं ऐसे सहस्त्री भावा महापुरुषों को नमस्कार करते हैं ऐसे भाव से भरे हुए वृंदावन वासियों के चरणों की गुल को नमस्कार करते हैं राधा कृष्ण नील कृष्णसुपोरनीलबपुरटाभ नि प्रेमरसात्मक चिदचि दैत प्रथा जन बृंदवज्वोज्वलमरालत नंगो तुंग विहार रंग अखिल भजे श्री श्यामा श्याम का जो श्रीअंग कांति है वो बोले समुद्रवत है कांति समुद्र जैसे समुद्र था ऐसे उनकी श्रीअंगों की अथा लावण्य माधुरी है उनके प्रेम रसात्मक प्रवाह में बह करके जब प्रेम में चित्त प्रवाहित हो जाता है तो जड़ कछु नहीं सूझत्याम खड़े न जड़ दिखाई देता है न चैतन्य दिखाई देता है ये करना है ये नहीं करना है साफ सुध भूल जाती है केवल अपने प्रीतम केवल अपने प्रीतम दिखाई देते हैं बोले चिद अचिद जड़ चैतन्य निखिल वस्तुओं का भेद खत्म हो चुका द्वैत प्रथा ये द्वंद प्रथा द्वैत प्रथा सां ये जितने भी माया विद्या के खेल है सब खत्म हो जाते हैं जिस समय ये समुद्रवत रूप माधुरी का एक तरंग मात्र हृदय में प्रकट हुआ कि सब भ्रम मिट जाता है समस्त द्वंद मिट जाते हैं समस्त द्वैत प्रपंच मिट जाता है एक केवल चिद चिद लक्ष्मण समम राधा कृष्ण जगत केवल श्यामा श्याम में जगत का हो होता है अतिज्वल अनादि अनंत प्रकार से उल्लासशील महाप्रेम की अति महाविहार स्थली एसी धाम वृंदावन है अपने सिवाय अखिल वस्तुओं की विशेष आसक्ति का नाश कर देने वाला हाँ हाँ जो वृंदावन धाम में वास करते हैं तो वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा ये है कि वो अपने सिवाय किसी की आसक्ति नहीं रहने देगा पत्नी पुत्र परिवार शरीर संबंधी मोक्ष कल्याण धर्म अधर्म जितना भी प्रपंच है सबसे आसक्ति खत्म करवा के एकमात्र अपने में आसक्ति करवा लेगा इसीलिए वृंदावन आसक्ति का साक्षात स्वरूप है ये महाप्रेम विहार स्थली है ये अपने सिवाय अखिल वस्तुओं की विशेष आसक्तियों का नाश करके आहा, अपने में, अपने में आसक्ति करवा लेता है ये वृंदावन धाम का कार्य समस्त आसक्तियों का नाश करके अपने में आसक्त करा लेना ऐसे प्रिय प्रीतम के बिहार देश श्री वृंदावन धाम को हम नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं श्रीमद वृंदावन धाम जय जय साव जय जय स्